अरे ये सब क्या चल रहा है विक्रांत अकेले कार में बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था ये लोग अभी मीनाक्षी के घर नहीं गए बल्कि सीधे ही एक सुपरमार्केट के सामने खड़े थे ये सुपरमार्केट मार्केट मीनाक्षी नेगी के घर के पास ही था और यहाँ आसपास के जितने बंगले हैं वो सभी अपने डेली यूज का सामान लेने के लिए यही आते है खुद मीनाक्षी के घर का भी सारा सामान यहीं से आता है और मीनाक्षी के केयर भी यही से घर का सारा सामान ले जाती है मीनाक्षी केयर टेकर अक्सर यहाँ आती है उसका नाम सुनीता है और यहाँ आसपास के घर वाले उसे सुनीता आंटी के नाम से बुलाते, बुलाते थे से बाहर गाड़ी की बढ़ा चला आ रहा था। उसने एक हाथ में प्लास्टिक के बैग में कुछ सामान पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने फोन पकड़ कर अपने कान में लगा रखा था जैसे ही वो गाड़ी के करीब पहुंचा जतिन ने उसके लिए गाड़ी के आगे की पैसेंजर सीट का डोर ओपन कर दिया विक्रांत ने ये प्लास्टिक बैग पीछे की सीट पर डाल दिया और फिर खुद सीट पर बैठ गया हाँ सुनिधि इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ एक एक डिटेल पता करो मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए फटाफट करके दो ये। विक्रांत भाई तुम तुम्हारा शक कहीं मीनाक्षी नेगी की मेड़ पर तो नहीं है जतने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा बिल्कुल विक्रांत ने भी सीधा जवाब दिया अगर मीनाक्षी नेगी अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को बीमार दिखाना का नाटक कर रही है तो फिर वो ये काम बिना अपने केयर की मदद के नहीं कर सकती जरूर उसने अपने केयरटेकर को इस साजिश का हिस्सा बनाया होगा केयरटेकर उसके साजिश का हिस्सा क्यों बनेंगी? जतिन ने चौंकते हुए कहा वो मीनाक्षी के लिए भला क्राइम क्यों करेंगी देखो सिर्फ इसी केस में हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन हो रही है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा सिर्फ अपने केयरटेकर की ही मदद से मीनाक्षी ये सब कर सकती है इसीलिए मैंने सुनिधि से कहकर मीनाक्षी नेगी के बैंक अकाउंट की डिटेल निकलवाई है और इस बीच मीनाक्षी नेगी के बैंक अकाउंट से काफी पैसे इधर उधर हुए हैं अब अगर क्षी का बैंक अकाउंट उसके पति मिस्टर तलवार नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कि वो ही इसे चलाती है और मीनाक्षी नहीं सारे पैसे ट्रांसफर किए इसका मतलब कि मीनाक्षी नेगी नहीं अपने केयरटेकर को पैसे देकर उसे अपने साथ लिया था जतने जवाब दिया तो फिर हम लोग इंतजार किसका कर रहे हैं चलो उस मेट को उठा लेते हैं। उठा लेते मजाक क्या विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा सबूत कहा है अगर हमें ये पता लग गया है कि मीनाक्षी ने अपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं तो फिर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम साबित किडने के लिए दिए थे पैसे इनाम के तौर पर दिए तो फिर वो स्कार कौन सा सबूत विक्रांत ने जितनी की तरफ देखते हुए कहा मीनाक्षी ने बहुत चालाकी से सब कुछ किया है वो अगर मना कर देंगी तो फिर हम साबित भी नहीं कर सकते कि उसने किडनैपिंग की है और कार कार को तो वो एक मिनट में गायब कर सकती है तब तक, तक हम ये साबित नहीं कर लेते कि मीनाक्षी बीमार होने का नाटक कर रही है तब तक हमें इंतजार करना होगा और जब तक हम ये साबित नहीं कर लेते कि मीनाक्षी बीमार होने का नाटक कर रही है तब तक हमें इंतजार करना होगा जतिन ने कहा अरे जतिन तुम समझते क्यों नहीं हो अगर मीनाक्षी सबके सामने उठकर दौड़ने भी लग जाएगी ना तो भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके जुर्म का सबूत नहीं ढूंढ लेते हैं विक्रांत ने जवाब दिया ओह, ये मीनाक्षी ने बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की है बहुत शातिर है वो उसने भला कैसे ये सब अकेले प्लान किया जतिन को अब शायद विक्रांत की बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी अगर हम उसके बीमार होने के नाटक का सबूत दे भी दे तो भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमें उसके किडनैपिंग में शामिल होने का सबूत नहीं मिल जाता है, है ना? तो अब हम क्या करने ने प्लास्टिक से एक ड्रिंक इंतजार इस मार्केट में इंतजार मतलब सुपर मार्केट के बाहर इंतजार करना होगा इंतजार यहाँ खड़े होके लेकिन क्यों जतीन ने अपनी भुआ टेढ़ी करते हुए सवाल किया यहाँ हमें क्या मिलने वाला है <laughs> विक्रांत जोर से हंस पड़ा और फिर अपनी घड़ी में देखते हुए बोल पड़ा जतिन रुक जाओ अभी देखना यहाँ कुछ होने वाला है जादू होगा यहाँ पे देखना अभी जादू भाई क्या बात कर रहे हो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है जतिन ने परेशान होते हुए कहा बताओगे कुछ मुझे भी अच्छा अच्छा सुनो विक्रांत ने अपना मुंह नीचे करते हुए कहा जब मैं पुलिस की ट्रेनिंग में था तो मुझे वहां पर सिखाया गया था कि हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए उसके मेथड पर नहीं मेथड कोई भी हो हमें इस टारगेट तक पहुंचना चाहिए अब इस केस में भी यही है अभी हमें इस केस पर काम करते हुए किसी और चीज का ध्यान नहीं देना चाहिए हमें मीनाक्षी निगी के बनाए हुए जाल में नहीं फंसना है। हमें अपना ध्यान विक्रांत अभी बोल ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर सामने सुपर के गेट पर गई और वो चुप हो गया वो देखो उधर देखो वो मीनाक्षी नेगी की केयर सुनीता है वो यहाँ डेली बेस का सामान और वेजिटेबल वगैरा लेने के लिए आई है अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तब तक सुनीता सुपरमार्केट के भीतर जा चुकी थी विक्रांत ने जतिन की तरफ देखते हुए कहा देखो मैंने पता किया है कि सुनीता रोज सुबह 10 बजे यहाँ सब्जी लेने के लिए आती है और वो यहाँ से सब्जी ले जाकर मीनाक्षी के लिए लंच तैयार करती है लेकिन अभी तो सिर्फ साढ़े बज रहे है जतिन ने अपने हाथ में लगी घड़ी को देखते हुए कहा एग्जेक्टली अभी सिर्फ साढ़े बज रहे है विक्रांत ने जवाब दिया मीनाक्षी नेगी रोज दोपहर में ग्यारह बजे के करीब लंच करती है और उनके लिए सुनीता रोज दस बजे आकर यहाँ से सब्जी ले जाती है लेकिन अंदर मैंने अभी पता किया है कि पिछले दो दिन से सुनीता सुबह साढ़े आठ बजे ही यहाँ सब्जी लेने के लिए आ जाती है और फिर मीनाक्षी के घर पर साढ़े दस बजे पहुंचती है अब बताओ वो ये सब्जी लेकर कहाँ जाती है ओ इसका मतलब सुनीता अभी होस्टेल के खाने का इंतजाम कर रही है जतीन अपना सिर हिलाते हुए कहा अब जाकर समझे तुम विक्रांत ने हंसते हुए कहा और सिर्फ हॉस्टेज नहीं हो सकता है कि वो रोहन नेगी के खाने का भी इंतजाम कर रही हो क्योंकि जाहिर है कि रोहन अभी बाहर नहीं निकल सकता वो कहीं छुपकर बैठा होगा और मीनाक्षी के लिए ये सब सिर्फ सुनीता ही कर सकती है उसने सुनीता को मुंह मांगा पैसा दिया होगा और पैसे के लिए सुनीता ही इस वक्त रोहन और विजय सेंगर की किडनेपर हुई बेटी यानी की हॉस्टेज का ध्यान रख रही है और सबसे बड़ी बात उसके ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा वो कहाँ आती है कहा जाती है कब आती है कब जाती है पुलिस का इस पर कभी ध्यान ही नहीं जाएगा विक्रांत ने कहा, भाई गजब का दिमाग लगाया है सही बात इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था जतिन ने जवाब दिया और इसका मतलब अगर हम इसके पीछे पीछे जाएं तो हो सकता है कि हम एक साथ दोनों केस सोल्व कर सकते हैं मतलब हम विजय की बेटी को भी ढूंढ लेंगे और रोहन नेगी को भी पकड़ लेंगे है ना वैसे इसकी टाइमिंग को देखकर तो यही लग रहा है कि वो लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है विक्रांत ने आत्मविश्वास के साथ कहा मीनाक्षी ने उन लोगों को यही कहीं आसपास में छुपाया है। ज्यादा दूर नहीं है वो सही बात जतिन ने कहा गेट पर देखा तो वहाँ से सुनीता अब बाहर निकल आ रही थी उसने अपने हाथ में सब्जियों से भरा एक थैला लिया हुआ था सुपर से बाहर निकल वो पैदल ही चलने लगी विक्रांत और जतिन भी धीरे धीरे उसके पीछे अपनी गाड़ी लेकर जाने लगे जैसा विक्रांत ने अनुमान लगाया था ठीक वैसा ही हुआ वो मेड मीनाक्षी के घर नहीं गई, बल्कि वो उसके बंगले के सामने वाली रोड से पार होकर दूसरे रेजिडेंशियल एरिया में घुस गई। वहाँ काफी सारे फ्लैट बने हुए थे सुनीता के पास कोई चाबी थी और वो इस चाबी की मदद से मेन एंट्रेंस को खोलकर कर अंदर दाखिल होगी अब ये दोनों अपने आई कार्ड को दिखा तो हम जा सकते थे क्यूँकी ऐसा करने में तुरंत यहाँ पर सबको शक हो जायेगा और फिर सारा काम चौपट ऐसे में इन्हें अंदर जाने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा जतन ने फटाफट -फड़ गाड़ी को वहां फ्लैट के सामने ही पार्क किया और फिर ये दोनों सीधे ही चाबी नहीं थी इस वजह से इतफाक से कुछ ही सेकंड बाद वहां अंदर से कोई आदमी बाहर आता दिख रहा था उसने जैसे ही गेट खोला मौका पाकर विक्रांत और जतिन भी अंदर दाखिल हो गए लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर पहुंचे वहां इन्हें कोई नजर नहीं आया इतनी ही देर में सुनीता ना जाने कहा गायब हो चुकी थी शिट यार शिट कहा चली गई है जतन ने अपना सिर पकड़ लिया हम खाक के जासूस हैं। एक औरत हमारे सामने से गायब हो गई अरे अरे शांत हो जाओ शांत कहीं नहीं जा पाएगी वो मुझसे बचकर वो कहीं नहीं जा पाएगी विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा